उठ भेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़े विकराल हुए तीखे तिरों की वरसा से फिर आज मेदनी लाल हुई तीखे तिरों की वरसा से फिर मैं आज मेदनी लाल हुई पृथ्वी डोली आकाश हिलां, तिस पर भी टोली डटी रही रसियावीरों के फागुन में यह रण की होली मची पल में खलका वह गया नीर समान घमंड खंड खंड होने लगा निश्चर कटके अखंड श्रीयूप केतु के हाथों से क्षण में रिपकेत समाप्त हुआ मातांग सुबाह द्वारा वीरों गति को प्राप्त हुआ इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले दल दल खल दल के युद्धस्थल वज्र कर्म भाग चले सारे निश्चर मंडल के तब लौणा सुदने क्रोध सहित शत्रुघन लाल पर किया रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया कुछ चोरी चढ़ी नेत्र चमके कुछ शब्द हुआ जय बाण गया उस लौणा सुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया जिस समय दुर्ग पर निस्चर के रघुवंश पता का फहराए फे आकाश पुकार उठे जय कौशलेश जय रघुराई दो भागों में तमाम बाम वैश्वनागर मथुरा धरे रिपसूधन नाम युपकेत को कर दिया नगर का नाथ मथुरा पुत्र सुबाह को दे उस समय के साथ जय पाकर से शत्रुघ्न चले दूसरी देश अश्व में धका विश्व को पहुँचाने का संदेश होते थे आधीन अब बधिस्तर धाक देश देश में अवध की छाए विजय पताक उधर शत्रुघ्न कर रहे साम्राज्य प्रसार इधर अवध में राम के होते थे दरबार एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान बैठे सब सामंत गण यथा योग्य स्थान गुरुजन मंडल दिज मुन मंडल सोबित रघुबर के दाए था सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री धल बाई था पीछे की ओर भरत भैया रघुबर भर पर चमन झुलाते थे चरणों में बैठे महावीर पद पद्म कु दबाते जाते थे तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अभिराम साधु बालक दो प्रभु सुंदर शोभा धाम खड़े हुए हैं द्वार पर लो कुछ जिनके नाम दोनों दोनों बीणाओं पर अनुपम बाड़ी से गाते हैं साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित सुनाते हैं इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए आज्ञा हो जाए सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान बोले दोनों ही सुंदर है मुखड़ों पर तेज विराज रहा दोनों का स्वरूप देख केक रविशिका मंडल ल रहा निर्भय है निर्भिमानी है निर्लो है निश्चल दोनों कोमल होने पर भी रखते के हरियो का सा बल दोनों रत्नों का रंग दमकता है उन धूल धूसरी चेहरों पर वानावन वास का है पर राजसी तेज है मुखड़ों पर चितवन से छत्रीपन के कुछ तो समझ में आते हैं कटपे लटके लटके नीचे तरकस के चिन्ह सुहाते हैं नगरी में उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है जो दृष्ट कभी पृथ्वी पर थे वह अब अंबर पर चढ़ती है पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है सुमिरन के नाम सुमिरनी पर माता का जाप कर रहा है इसलिए बीतिया होता है जादू है उनके बोलों में औ तीर्ण हुए है देवदूत मानो इस तपस्वी चोलों में मणिमणिक मुक्ता तड़ित रविश लिए निचोड़ तभी रचा दोनों का यह जोड़ भस्मी से भरे हुए मुकड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं मायापट के भीतर मानो दो ईश्वर्य को सुहाते हैं उपमा में एक दूसरे के बस एक दूसरा आएगा सहसानंद भी यदि खोजेगा तो उनसा उनको पाएगा छोटी छोटी पर उंगलिया इस तरह जाती हैं जिस तरह सुरतिया मुनियों के अनहद के घट पर धाती है बनता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है उन स्वास्त्रों का एक ग्राम बस चौदह भुवन जगाता है इसलिए दोबारा बिनती है बुलवाना उनका स्वीकृत हो ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राजसभा भी जागृत हो बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत आए दोनों बालक बीना वाद्य समेत झपक उठी सारी सभा देखे जब वह रूप मानो प्रातः काल की फूट उठी है धूप राजा को अपना पूज समझ दोनों ही शेष नवाते हैं तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए आते ही वह पद प्राप्त किया आँखों के तिल में बैठ गये प्रभु ने पूछा कौन हो बोले संगीतज्ञ आगे कला बताएगी है बतायेगी मर्मज्ञ राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं फिर प्रश्न कौन हो यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत है कुछ हंसकर रकुबर बोल उठे मेरा केवल यह कहना है तुम किसके सुंदर बालक हो क्या पूरा नाम पिता का है उत्तर यह मिला सबों का जो पोषण या पालन हारा है हम भी उसके ही हैं जग में जो जग का सृजन हारा है प्रभु ने फिर मुस्का पूछा शिश हो तुम किसकी गोदी के तब स्वाभिमान से वे बोले हम बेटे हैं वन देवी के किसके चेले हो यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में किसके चेले हो यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में गुरु हमारे बाल्मीक जी यह कहा करारे शब्दों में फिर कहान राज सभा जय शाम हम वाक्य विवेक जानते हैं रमते दो साधु बालक हैं, हैं, अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है कुछ सुनना ही तो सुनिएगा हम सीता चरित सुनाते हैं उस पर ही ध्यान दीजिएगा यह कहकर छेड़े तुरत वेणाओं के तार मस्त हो गया एक हे गत पर सब दरबार मोड़ गिटकरे तान अलाप मिलाप प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप से गणपति को सिर नवा गुरुवर का धर ध्यान लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान आर्य जगत में विदत है मिथिला नामक देश स्वामी जिसके है जनक जग विख्यात नरेश राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान रखा करते देह में दे हमें, देही से जो ने उनको ही इस जगत में कहते लोग विदे